महाभारत शांति पर्व नवमोध्याय युधिष्ठिर का वानप्रस्थ एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निश्चय युधिष्ठिर वचनम अब युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम अपने मन और कानों को अंत कर्ण में स्थापित करके दो घड़ी तक एकाग्र हो जाओ तब मेरी बात सुनकर तुम इसे पसंद करोगे साधुगम्य हम मार्गम न जातु तत्कृते पुनः गछेय तदमेषे हिथ्वा ग्राम्य सुखा मैं ग्राम में सुखों का परित्याग करके साधु पुरुषों के चले हुए मार्ग पर तो चल सकता हूँ परंतु तुम्हारे आग्रह के कारण कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूँगा अथवा ने छुम अप्रेक्ष में छणू एकाकी पुरुष के चलने योग्य कल्याणकारी मार्ग कौन सा है यह मुझसे पूछो अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे सुनो हिवा ग्राम्य सुखाचार तप्य मारो महत अरण्ये फलम उलासी चल समी के सुख और आचार पर लात मारकर वन में रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करूंगा फल मूल खाकर मृगों के साथ जो नो काला दोनों समय स्नान करके यथा समय अग्निहोत्र करूंगा और परिमित आहार करके शरीर को दुर्बल कर दूंगा मृग तथा वलकल वस्त्र धारण करके फिर पर रखूंगा तबसा सर्दी गर्मी और हवा को सहूंगा भूख प्यास और परिश्रम को सहने का अभ्यास डालूंगा शास्त्रोक्त तपस्या द्वारा इस शरीर को सुखाता रहूंगा मन कर्ण सुखा निच्चावचा गिरा मुदिता मृग पक्षिणाम वन में प्रसन्नता पूर्वक निवास करने वाले पशु पक्षियों की भाती भांति की बोली जो मन और कानों को सुख देने वाली होगी नित्य सुनता रहूँगा आज भ्रन पेशणान गधान फुलान वृक्षवेरुदाम वहाँ वन में खिले हुए वृक्षों और लताओं की मनोहर सुगंध सुंगता हुआ अनेक रूप वाले सुंदर वनवासियों को देखा करूंगा वानप्रस्थ महात्माओं तथा ऋषि कुलवासी ब्रह्मचारी ऋषि मुनियों का भी दर्शन होगा मैं किसी वनवासी का भी अप्रिय नहीं करूंगा फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है एकांत सेले विमृतन पक्वा पक्वे न पितृन एकांत में रहकर आध्यात्मिक का विचार किया आध्यात्मिका और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह जंगली फल मूल करणी और जल के द्वारा देवताओं तथा पितरों को तृप्त करता रहूंगा एवं शास्त्राण्रम उग्र तरम विधि सेव मान प्रतीक्ष से इस प्रकार वनवासी के लिए शास्त्रों में बताए हुए कठोर से कठोर नियमों का पालन करता हुआ इस शरीर के आयु समाप्त होने की चरण छपे अथवा मैं मुड़ मुड़ा कर मननशील संयासी हो जाऊंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांग अपने शरीर को सुखाता रहूंगा शरीर तो पर धूल पड़ी होगी और सुने घरों में बेरा निवास होगा अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में ही पड़ा रहूंगा प्रिय और अप्रिय का सारा विचार छोड़ दूंगा न सोचनिंदात्म सं हम्म <laughs> निराश निर्मो भूत निर्द्वंदो निपरिग्रह किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष निंदा और स्तित्व को समान समझूंगा आशा और ममता को त्याग कर निर्द्वंद हो जाऊंगा तथा कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा आत्मा राम प्रसन्न आत्मा जड़ांध बधिरा कृथिन अकुर पर जामा के चिंतन में ही अनुभव मन को सदा प्रसन्न कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं अंधों और बहरों के समान न किसी से कुछ कहूंगा न किसी को देखूंगा और न किसी की सुनूंगा जंगमा जंगमान सरवान अभिसस्त चतुर्विधान प्रजा सर्वास्वधर्मस्था समणत प्रति चार प्रकार के समस्त चलाचर प्राणियों में से किसी की हिंसा नहीं करूंगा अपने धर्म में स्थित हुई समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समभाव रखूंगा न चाप्य बहसन कंचिन न कृकुटेचेन्सन्न वो निर्वेन्स्य न तो किसी की हँसी उड़ाऊँगा और न किसी के प्रति भावों को ही टेढ़ी करूंगा सदा मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी और मैं संपूर्ण इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखूंगा अप्रेक्षण छन्द्र कैसे मार्ग प्रवजन के ने न देशम न क्ष विशेषतः किसी भी मार्ग से चलता रहूंगा और कभी किसी से रास्ता नहीं पूछूंगा किसी खास स्थान या दिशा की ओर जाने की इच्छा नहीं रखूंगा गम ने निरपेक्ष कहीं भी मेरे जाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होगा न आगे जाने की उत्सुकता होगी न पीछे फिर देखूंगा सरल भाव से रहूंगा मेरी दृष्टि अंतर्मुखी होगी जंगम जीवों को बचाता सर्वा आगे आगे चलता है भोजन भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं सर्दी गर्मी आदि जो परस्पर विरोधी द्वंद है वे सब आते जाते रहते हैं अतः इन सब की चिंता छोड़ दूंगा अल्पम स्वादुवा भोज्यम पूर्वालाभे न जात चेन अंडे स्वीतर अलाभे सप्त पूय भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन मिली इसका विचार न करके उसे यदि कभी एक घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घरों में भी जाऊंगा मिल गया तो ठीक है न मिलने की दशा में क्रमशः सात घरों में जाऊंगा आठवें में नहीं जाऊँगा विधो में व्यंगारे भुक्त वजीत पात्र संचारे काले विगत भिक्षुके एक कालम चरण भैक्षमत द्वेच में में जब घरों में से धुआं निकलना बंद हो गया हो मूसल रख दिया गया हो चूल्हे की आग बुझ गई हो घर के सब लोग खा पी चुके हों परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो और भिक्खमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए दो तीन या पांच घरों तक जाया करूंगा सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर इस पृथ्वी पर विचरता रहूंगा अलाभ भे सचिव अलाभे महातपाह से महातमा ना जिजि विषुव कुछ मिले या न मिले दोनों ही अवस्था में मेरी दृष्टि समान होगी मैं महान तप में संलग्न रहकर ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा, जिसे जीने या मरने की इच्छा वाले लोग करते हैं देवितम मरणम चयना न वाष्यम तो जीवन का कल्याण करूँगा न मृत्यु से यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह को वसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह को चंदन मिश्र जल से सींचता हो तो न पहले का अमंगल सोचूंगा और न दूसरे की मंगल कामना करूँगा उन दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा या काशी जीवता सत्या कर्तम्युदय क्रिया सर्वास्थाजा व्यवस्थित जीवित पुरुष के द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कर्म किए जा सकते हैं उन सब का परित्याग करके केवल शरीर निर्वाह के लिए परलोक पलकों के खोलने बीचने या खाने पीने आदि के कार्य में ही प्रवृत्त हो सकूंगा। ते सुनितम असक्त त्यक्त सर्व इंद्रिय गृह सुपरित्यक्त संकल्प सुनिर्णीता आत्मकल इन सब कार्यों में भी आसक्त नहीं होंगा संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन को संकल्प शून्य करके अंतकरण का सारा मल धो डालूँगा विमुक्त सर्वस्यो व्यतीत सर्वगुरा नशे क्यन् स धर्मेश सब प्रकार के आसक्तियों से मुक्त रहकर स्नेह पापम अज्ञान आदश इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे शाश्वत संतोष प्राप्त होगा अज्ञान व तृष्णा से कृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं कुशला कुशला कार्य कारण संश्लिष्टम स्वजनम नाम बिभ्रती कुछ मनुष्य शुभा शुभ कर्म करके कार्य कारण से अपने साथ जुड़े हुए स्वजनों का भरण पोषण करते हैं आयुषोते प्रहारे दीड़ प्राणम करे बरम प्रतिगृहण आदि तत्प करम फल फिर आयु के अंत में जीवात्मा इस प्राण सुन्य शरीर को त्याग कर पहले के किए हुए उस पाप को ग्रहण करता है क्योंकि कर्ता को ही उसके कर्म का फल प्राप्त होता है एवं संसार सार चक्रेस्मदेरथ चक्रवत सूतग्राम भूतग्राम कार्यवा इस प्रकार रथ के पहिए के समान निरंतर घूमते हुए इस संसार चक्र में आकर जीवों का यह अन्य प्राणियों से मिलता है वेदना चक्रम संसारम चुखम इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता जो अपार सा प्रतीत होने वाले इस संसार को त्याग देता है उसी को सुख मिलता है दिवतु देवेशभ्य महर्षि को ही नाबा भवे नवे तरण तत्वी जब देवता भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं और महर्षि भी अपने अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं तब कारण तत्व को जानने वाला कौन मनुष्य इस जन्म मरण रूप संसार से कोई प्रयोजन रखेगा कृत् ही विविधम कर्म तविध लक्षण पार्थिव स्वल्प ही कारण्य भाति भाति के भिन्न भिन्न कर्म करके विख्यात हुआ राजा भी किन्हीं छोटे मोटे कारणों से ही दूसरे राजाओं द्वारा मार डाला जाता है। ध्रुव आदि के पश्चात मुझे यह विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है इसे पाकर मैं अच्छा अविकारी एवं सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जन्म अत्या संतम धृत्या अतः इस पूर्वोक धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं निर्भय मार्ग का आश्रय ले जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से आक्रंत हुए इस शरीर को अलग रख दूंगा इस श्री महाभारती राज परमढ़ राजधर्मानुशासन परमढ़ युधि वाक्य नवमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक नौवा अध्याय पूरा हुआ